श्री राम कृष्ण बचनामृत परीक्षित छियासी जुलाई अठारह पांडित्य की अपेक्षा तपस्या का प्रयोजन साधना श्री राम कृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं पास ही भक्तगण भी बैठे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से ससधर को तुम क्या समझते हो मास्टर जी बहुत अच्छा श्री रामकृष्ण बड़ा बुद्धिमान है ना मास्टर जी हाँ उसमें खूब पांडित्य है श्री राम गीता का मत है जिसे बहुत से लोग मानते जानते हैं उसके भीतर ईश्वर की शक्ति है परंतु ससधर के कुछ काम बाकी है सूखे पांडित्य से क्या होगा कुछ तपस्या चाहिए कुछ साधना चाहिए गौरी पंडित ने साधना की थी जब वह स्तुतियाँ पढ़ता था ओम निरालंबो लंबोदर तब अन्य पंडित केचुए हो जाते थे नारायण शास्त्री भी केवल पंडित नहीं उसने भी साधना की है नारायण शास्त्री 25 साल तक एक ही बहाव में पढ़ा था 7 साल तक सिर्फ न्याय पढ़ा था फिर भी हर हर कहते ही भाव भावमग्न हो जाता था जयपुर के महाराजा ने उसे अपना सभा पंडित बनाना चाहा था उसने वह काम मंजूर नहीं किया दक्षिणेश्वर में प्राय आकर रहता था वशिष्ठ आश्रम जाने की उसकी बड़ी इच्छा थी तपस्या करने के लिए जाने की बात प्राय मुझसे कहा करता था मैंने उसे वहाँ जाने के लिए मना किया तब उसने कहा किसी दिन दम खत्म हो जाएगा फिर साधना कब करूँगा जब उसने हट पकड़ा तब मैंने कह दिया अच्छा जाओ सुनता हूँ कोई कोई कहते हैं नारायण शास्त्री का देहांत हो गया है तपस्या करते समय किसी भैरव ने चपत मारी थी कोई कोई कहते हैं वे बचे हुए हैं अभी उनको रेल पर सवार करा के हम आ रहे हैं केशवसेन को देखने से पहले नारायण शास्त्री ने मैंने से मैंने कहा था तुम एक बार जाकर उन्हें देखाओ और मुझे बताओ कि वे कैसे आदमी हैं वह देखकर जब आया तब कहा वह जप करके सिद्ध हो गया है नारायण ज्योतिष मान जानता था उसने कहा केशव सेन भाग्य का बड़ा ज़बरदस्त है मैंने उसे संस्कृत में बातचीत की थी वह भाषा बंगाली बोलता था तब मैं हृदय को सांस लेकर बेल के बगीचे में केशव से मिला उसे देखते ही मैंने कहा था इन्हीं की पूछ गिर गई है ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी श्री राम कृष्ण पूछ गिरने की लोकोक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यही केशव है जो संसार में भी रहते हैं और ईश्वर में भी मेरी परीक्षा लेने के लिए तीन ब्राह्म समाजियों को केवल केशव ने काली मंदिर भेजा उनमें प्रसन्न भी था बात यह थी कि वे रात दिन मुझे देखेंगे और केशव के पास खबर भेजते रहेंगे मेरे घर में रात को सोए बस दया मैं दया मर करते थे और मुझसे कहते थे तुम केशव बाबू की पैरवी करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मैंने कहा मैं साकार जो मानता हूँ उन्होंने दया मैं दया मैं कहना ना छोड़ा तब मेरी एक दूसरी अवस्था हो गई उस अवस्था में मैंने कहा हटो यहाँ से घर के भीतर मैंने उन्हें किसी तरह न रहने दिया वे सब बनामदे में पड़े रहे कप्तान ने भी जिस दिन मुझे पहले पहल देखा उस दिन रात को यही रह गया नारायण जब था तब एक दिन माइकल आया था मथुर बाबू का बड़ा लड़का द्वारका बाबू उसे अपने साथ ले आया था मैगजिन के साहबों के साथ मुकदमा होने वाला था इस पर सलाह लेने के लिए बाबू ने माइकल को बुलाया था दफ्तर के साथ ही बड़ा कमरा है वहीं माइकेल से मुलाकात हुई थी मैंने नारायण शास्त्री को बातचीत करने के लिए कहा संस्कृत में माइकेल अच्छी तरह बातचीत न कर सका तब भाषा बंगला में बातचीत हुई नारायण शास्त्री ने पूछा तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ा माइकेल ने पेट दिखाकर कहा पेट के लिए छोड़ना पड़ा नारायण शास्त्री ने कहा जो पेट के लिए धर्म छोड़ता है उससे क्या बातचीत करूं? तब माइकेल ने मुझसे कहा आप कुछ कहिए मैंने कहा न जाने क्यों मेरी कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती किसी ने मेरा मुंह जैसे दबा रखा हो श्री रामकृष्ण के दर्शनों के लिए चौधरी बाबू के आने की बात थी मनोमोहन चौधरी नहीं आएंगे उन्होंने कहा है फरीदपुर का वह जाएगा अतव मैं न आऊँगा श्री रामकृष्ण कैसा नीच प्रकृति है विद्या का अहंकार दिखलाता है उधर दूसरा विवाह किया है संसार को तिनके के बराबर समझने लगा है चौधरी ने एम पास किया है पहले स्त्री की मृत्यु होने पर बड़ा वैराग्य था श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर पाया जाता था उसने दूसरा विवाह किया है तीन चार सौ रुपया महीना पाता है श्री रामकृष्ण भक्तों से इस कामनी कांचन की आसक्ति ने आदमी को नीच बना डाला है हर मोहन जब पहले आया था तब उसके लक्षण बड़े अच्छे थे उसे देखने के लिए मेरा जी व्याकुल हो जाता था तब उसकी उम्र सत्रह अट्ठारह की रही होगी मैं अक्सर उसे बुला भेजता था पर वह न आता था अब बीवी को लेकर अलग मकान में रहता है जब अपने मामा के यहाँ रहता था तब बड़ा अच्छा था संसार की कोई झंझट न थी अब अलग मकान लेकर रोज़ बीवी के लिए बाजार करता है सब हंसते हैं उस रोज़ वहाँ गया था मैंने कहा जा यहाँ से चला जा तुझे छूते मेरी देह किस तरह की हो जाती है करता भजा चंद्र चटर्जी आए हैं उम्र साठ पैंसठ की होगी मुख पर करता भजा वालों के श्लोक रहते हैं श्री राम कृष्ण के पैर दबाने के लिए जा रहे थे उन्होंने पैर छूने ही न दिए हंसकर कहा इस समय तो खूब हिसाबी बातें कर रहा है भक्तगण हंसने लगे अब श्री राम कृष्ण बलराम के अंतपुर में श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ की स्त्रियाँ उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हैं श्री रामकृष्ण फिर बैठक खाने में आए हंस रहे हैं कहा मैं सोच को गया था कपड़े बदल कर श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और कुछ फूल दल चढ़ाए विषय लोगों की पूजा जब तप सब सामयिक है जो लोग ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते वे सांस के साथ साथ उनका नाम लेते हैं कोई मन ही मन सदा राम ओम राम जपता रहता है ज्ञान मार्गी सोहम सोहम जपते हैं किसी किसी की जीभ सदा हिलती रहती है सदा ही स्मरण मनन रहना चाहिए पंडित सशधर तो एक मित्रों के साथ कमरे में आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया श्री कृष्ण साह्य हम लोग वधु सखियों के समान सैया के पास बैठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आए पंडित सजधर हंस रहे हैं अनेक भक्त उपस्थित हैं बलराम के पिता भी उपस्थित हैं डॉक्टर प्रताप भी आए हुए हैं श्री राम कृष्ण फिर बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण सरधर से ज्ञान का पहला लक्षण है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 अब की बार किसी तरह मुझे पार करना ही होगा माँ तुम चल हो अचल हो तुम सूक्ष्म हो तुम स्थूल हो सृष्टि स्थिति और प्रलय तुम हो तुम इस विश्व की मूल हो तुम तीनों लोकों की जन्नी हो तीनों लोक की त्राण कारणी हो तुम तुम सबकी शक्ति हो तुम स्वयं अपनी शक्ति हो इस गाने को सुनकर श्री रामकृष्ण को भाभावेश हो गया गाना समाप्त होने पर खुद गाने लगे उनके बाद वैष्णवचरण ने फिर गाया इस बार उन्होंने कीर्तन गाया कीर्तन सुनते ही श्री राम कृष्ण निर्वीश समाधि में लीन हो गए ससधर के आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी श्री राम कृष्ण समाधि से उतरे गाना भी समाप्त हो गया ससधर प्रताप रामदयाल राम, राम बनोमोहन आदि बालक भक्त तथा और भी बहुत से आदमी बैठे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं तुम लोग कुछ छेड़ते क्यों नहीं सजधर से कुछ पूछते क्यों नहीं रामदयाल सजधर से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 पंडित क्या धनी आदमी श्रीराम के नहीं बड़े बड़े पंडित इतने में छोटा रथ बाहर के दुमंजले वाले बरामदे मिलाया गया श्री जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा देवी पर अनेक प्रकार की फूल मालाएं पड़ी हुई उनकी शोभा बढ़ा रही है सब नए नए अलंकार और नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं बलराम की सात्विक पूजा होती है उसमें कोई आडंबर नहीं किया जाता बाहर के आदमियों को जरा भी खबर नहीं की भीतर रथ चल रहा है श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ रथ के सामने आए उसी बरामदे में रथ खींचा जाएगा श्री राम कृष्ण ने रथ की रस्सी पकड़ी है और कुछ देर खींचा फिर गाने लगे भावार श्री गौरांग के प्रेम की लोरों से नदियाँ ढोल हो रहा है श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं भक्तगढ़ भी उनके साथ नाचते हुए गा रहे हैं कीर्तिया कीर्तनियाँ वैष्णो चरण भी सब में मिल गए देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया स्त्रियॉँ भी पास वाले कमरे में यह सब आनंद देख रहे हैं मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत प्रेम से विफल होकर श्री गौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं मित्रों के साथ पंडित जी भी रथ के सामने खड़े हुए इस नृत्य गीत का दर्शन कर रहे हैं अभी शाम नहीं हुई है श्री रामकृष्ण बैठक खाने में चले आए भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया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 आज रात को ही श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे। बलराम उन्हें अंतपुर में लिए जा रहे हैं जलपान कराने के लिए इस सुयोग में स्त्रियां भी उनके दर्शन कर लेंगी इधर बाहर के बैठक खाने में भक्तगण उनके प्रतीक्षा करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे श्री राम कृष्ण भी बाहर आकर उनके साथ मिल गए खूब कीर्तन होने लगा